ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण के संबंध भाष्य का विचार प्रारंभ हुआ भगवान भाष्यकार अद्वैत ब्रह्म कारणवाद विरोधी जो प्रधान कारणवाद तथा परमाणु कारणवाद है इन्हें संक्षेप में बता चुके हैं और भी ब्रह्म कारणवाद के विरोधी कारणवाद प्रसिद्ध हैं उन्हें भी यहां पर एवं अन्य इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है परमाणु कारणवाद को बताते हुए कहा गया कि परमाणु कारणवादी ईश्वर को इन्हीं उपनिषद में आए हुए सृष्टि वाक्य रूप परार्थ अनुमान से जगत के कर्ता रूप निमित्त कारण के रूप में अनुमान करते हैं और जगत के उपादान कारण के रूप में परमाणुओं की कल्पना करते हैं तो जैसे परमाणु कारणवादी के अनुसार जगत का समुवायी कारण यानि उपादान कारण परमाणु है और निमित्त कारण ईश्वर है और इन दोनों से अतिरिक्त जितने भी कारण हैं है हाँ, समुआई कारण है परमाणु द्वय का संयोग कहीं संयोग रूप गुण, कहीं रूपादि गुण तो कहीं कर्म ये असमय कारण बनते हैं और बाकी ईश्वर तथा अन्य जितने भी कारण बनते हैं वे सब निमित्त कारण हैं अब एवं अन्य पी इत्यादि से बताया जा रहा है शून्यवादी आदियों का मत उसे देखिए भाष्य में इस कानाद मत पर जो टीका ग्रंथ है उसकी व्याख्या भी हम लोग कर चुके हैं तो भाष्य में भाष्याम एवं पी तार्किका वाक्याभास अनेकिकाक्याुक्त अवस्ट पूर्वपक्ष अदी आदि बौद्ध तो बौद्धादि क्या करते हैं कि वाक्याभास, भास युक्त अवष्टंभा अवस्टम्ब शब्द का अर्थ है आश्रिता आश्रित अवष्टंभा यानी आश्रिता अवस्टम्भ शब्द का अर्थ निकलेगा आश्रय अवष्टंभित शब्द का अर्थ निकलेता आश्रित तो वाक्याभास अवष्टंभ और यानी युक्त्या अवष्टंभास है आश्रय जिनका और है आश्रय जिनका ये अन्यपि का विशेषण है जो बौद्धादि हैं वे उपनिषदों के वाक्यों को नहीं वाक्याभाषों को और सदयुक्तियों को नहीं युक्त्याषों को आश्रय बना करके पूर्वपक्षवादी न यह उत्तिष्ठन्ते यह यानी जो ब्रह्म कारणवाद में उपनिषदों का समन्वय बताया उसका विरोध करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं यह उत्तिष्ठन्ते तो थोड़ी टीका है अन्यपी शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार अन्यपी अन्य बौद्धादय जो नास्तिक है बौद्धादि वेद को मुख्य प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले आस्तिक वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते उल्टे निंदा करते हैं वेद की जो उन्हें कहा जाता है नास्तिक तो वेद को प्रमाण के रूप से स्वीकार नहीं करते हैं बौद्धादि जो वे हैं अन्यपी शब्द से ग्राह्य वेद को प्रमाण तो नहीं मानते लेकिन वेद में आए हुए कुछ वाक्याभास मत के संपोषक वाक्यों के रूप में वैदिकों के सामने रखते हैं कि देखो आपका वेद भी शून्यवाद का प्रतिपादन कर रहा है ऐसा दिखाते हैं इसलिए वाक्याभास युक्त्याभास ये कहा तो वेद में आए हुए वाक्याभास कौन है तो खंडन के लिए अनुदित जो शून्यवाद है उसे बताने वाला ये वाक्याभास है असद वा इदमग्र आशीत इत्यादि वाक्याभाष ये है, आया है वेद में लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले असत अर्थ को बताने के लिए नहीं का खंडन करने के लिए आया हुआ है फिर आगे कहा कूतस्तु सौम्य असत सज्जाएत तो हे में असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है खंडन भी है ना लेकिन खंडन को तो अलग रखेंगे और जितना शून्य से ही भावात्मक जगत की उत्पत्ति होती है ऐसे अपने मत को पुष्ट करने वाला वेदा उपनिषदों में आया हुआ अनुवादात्मक भाग है उसे ही प्रमाण के रूप में ग्रहण करके बताते हैं देखो वेद भी शून्यवाद का संपोषक है ये दिखाते हैं वे उनके द्वारा अपने मत के संपोषक के रूप में गृहित जो वेदों के वाक्याभास हैं वे हैं असद व इधमग्र इत्यादि ये यहां पर कहा कि असदवाइदमग्रसीत इत्यादि वाक्या और आगे लिखते हैं यद यदस्तु तत्शनसान यथा दीप जो वस्तु हैं वह शून्यवसान है जैसे दीप ये एक युक्ति है युक्ति जैसी दिखती है लेकिन सदयुक्ति नहीं युक्त्याभास है युक्ति कहते हैं अनुमान प्रमाण को युक्तिया का अर्थ हुआ अनुमाना ये अनुमान प्रमाण नहीं अनुमान प्रमाणाभास है कहते हैं जो भी सत्पदार्थ है वस्तु है का मतलब सत्पदार्थ हैं, उनका अंतिम परिणाम शून्य है यानी अभाव है शून्य से ही उत्पन्न हुआ और अंत में शून्य ही रहता है इस दृष्टि से कहते हैं कि यद वस्तु तत्म अवसानम पर्यवसा पर्यवसानम शून्य में पर्यवसित होने वाला पदार्थ है शून्य ही उसका अंतिम अवस्थान है जैसे दीप जब तक तेल है तब तक जलता है और तेल के बत्ती से भी संलग्न तेल के समाप्त होते ही फिर वो समाप्त होता है समाप्त होता का मतलब अभाव उसका हो जाता है शून्य पर्यवसित हो जाता है ऐसे इस दीप दृष्टांत से जितना भी संसार के स्थिति काल में सत्पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं जितने भी वे सब दीप के तरह अंतिम पर्यवसान उनका शून्य है ऐसा वो इसो इस भास का आश्रय लेकर के भी शून्य ही तत्व है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं अब तत्पद वाक्य प्रमाणग्ञेण आचार्यण इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पूर्व पक्ष को बता दिया गया अद्वैत ब्रह्म कारणवाद के विरोधी दो आस्तिक मतों को और अन्यपी इत्यादि में एक बौद्ध मत को बताकर के आदि शब्द से बाकी को भी ग्रहण करना ये कहा गया अब सिद्धा इन सब पक्षों का जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक तत्व समन्वयात् इस अधिकरण के द्वारा प्रदर्शित जो समस्त उपनिषदों का ब्रह्म कारणवाद में समन्वय है वह निरु विरोध सिद्ध नहीं हो पाएगा ऐसा संशय आएगा मंद मध्यम अधिकारी के बुद्धि में कि शायद उन लोगों के द्वारा जो उपनिषदों का अर्थ बताया जा रहा है उसके अनुसार जगत का कारण ब्रह्म भी हो क्या न ब्रह्म के तरह प्रधान भी हो सकता है परमाणु भी हो सकते हैं शून्य भी हो सकता है इस प्रकार जगत का कारण ब्रह्म से अतिरिक्त प्रधान भी संभव है ऐसा भी मन में कहीं प्रत्यय हो जाए तो निश्चित है ब्रह्म कारणवाद विषयक जो निश्चय है वो शिथिल पड़ जाएगा दृढ़ता से अद्वैत ब्रह्म कारणवाद को स्वीकार नहीं कर पाएगा जिसके बुद्धि में इन लोगों के उपनिषद वाक्यों के आश्रय से बताए गए सिद्धांतों को जब तक दूषित सिद्ध नहीं किया जाएगा इनका परिहार नहीं होगा तब तक जिज्ञासु के बुद्धि में कहीं न कहीं इन कारणवादों के प्रति भी प्रामाण्य बुद्धि रहेगी वृत्ति बनेगी वह वृत्ति ब्रह्म कारणवाद के निश्चय की दृढ़ता नहीं होने देगी उस निश्चय में शिथिलता लाएगी सांख्यादि के प्रति प्रामाण्य बुद्धि इसलिए सांख्यादि के इस अंश में प्रधान कारणवादादि अंश में दिखाना पड़ेगा वेद वैपरीत्ये वेदानुसार नहीं है अपितु वेद विरुद्ध है ये दिखाना पड़ेगा इसी के लिए आगे वाला ग्रंथ है ये कहा जा रहा है तत्र इत्यादि से। इसलिए टीकाकार लिखते हैं तत्र इत्यादि के अवतरण में एवं वादी एववादी प्रतिपत्ति तीरासा उत्तर सूत्र सूत्रसंदर्भ अवतार तो वादी विप्रतिपत्ति जो बताया गया सांख्यादयस्तु परिनी वस्तु एव यहाँ से लेकर के पूर्वपक्षवादीन इह उत्तिष्ठन्ते यहाँ तक के ग्रंथ से बताए गए प्रकार के अनुसार ये बताएगा एवं शब्द एवं शब्द का ये अर्थ निकलेगा क्या होगा तो कहते हैं वादी प्रतिपत्ति उक्ता जो वादी है यानी वेदांत समन्वय के विरोधी है अद्वैत ब्रह्म कारण वाद में उपनिषदों का समन्वय जिन्हें स्वीकार नहीं है इसलिए उस समन्वय का विरोध करने के लिए सामने आने वाले जगत के कारण के विषय में अपने अपने पूर्वाग्रह के अनुसार विवाद करने वाले उन्हें कहा जाता है वादी और उनकी जो जगत के कारण के विषय में प्रतिपत्ति है यानी विवाद है वादियों का भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को उक्तवा बता करके तन निराशाय उत्तर सूत्र संदर्भम अवतारयती तो तन निराशाय याने ये वादियों की विप्रतिपत्ति का निराकरण करने के लिए तन निराशाय में तत्शब्द का अर्थ है वादियों की विप्रतिपत्तियां भ्रांतियां जगत के कारण के विषय में जो सांख्यादी के बुद्धि में विप्रतिपत्ति है भ्रांति है उन भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए उत्तर उत्तर उत्तर सूत्र ग्रंथ, आ, उत्तर सूत्र ग्रंथ संदर्भम सूत्र रूप संदर्भ यानी ग्रंथ उत्तर सूत्र रूप ग्रंथ का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार तत्र इत्यादि से तो भाष्य में है तत्र पद वेदांत ब्रह्मावगति पदवाक्यप्रमा आचार्य वेदातवाक्या ब्रह्मावगतिपरदर्शनाय्यास युक्त पूर्वपक्षी कृत्य निराक्रीय तो तत्र पद वाक्य त्र तो पद ज्ञे इस इसका अन्वय प्रत्येक के साथ करना पद वाक्य और प्रमाण इनका दोन दो समास हुआ पहले और दोनों दो के अंत में सूर्यमान जो ज्ञ है इसका अन्वय होगा प्रत्येक के साथ तो पद ज्ञेन वाक्य ज्ञे और प्रमाण ज्ञे न आचार्यण का विशेषण है और आचार्य शब्द से यहां पर लेना भाष्य में जो आचार्य शब्द का प्रयोग है वो किसके लिए है शंकराचार्य जी के लिए नहीं शंकराचार्य जी अपने आप को तो आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे ना तो आचार्य हैं व्यास जी इसलिए आचार्यण का मतलब भगवता व्यासेना व्याजी भी आचार्य है ना सूत्र के रचिता वेदांत दर्शन के आचार्य है तो ये पद वाक्य प्रमाण जेन विशेषण है आचार्य का यानी व्यास जी का आचार्य का अर्थ है व्यासेन और ये आचार्य तृतीयांत पद है पद का अर्थ है कर्ता और क्रियापद है निराक्रियंते आचार्यण निरांते निराक्रियंत निरा का कर्मणि प्रयोग होने से कर्म होगा प्रथमांत पद का अर्थ यहां पर प्रथमांत कौन है वाक्याभास, प्रथम है नो हो जाएगा कर्म तो, तो आचार्य वाक्यास युक्त भाष प्रतिपत्त निराक्रीय ऐसान्वय करिए आचार्य यानी जी के द्वारा वाक्याभास, युक्त्याभास प्रतिपत्ति यानी वाक्याभास तथा युक्त्याभास निमित्तक भ्रांतिया निराक्रियंत यानी दूर की जाती हैं। भगवान व्यास के व्यास जी के द्वारा पूर्व पक्षियों के बुद्धिस्थ जो भ्रांतिया हैं उन्हें दूर किया जा रहा है या पूर्व पक्ष के व्याख्यान को सुन करके पढ़ करके जिज्ञासु के बुद्धि में होने वाली जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर किया जाता है यह अर्थ निकलेगा आचार्यण युक्त वाक्याभास युक्त्याभास भी प्रतिपत्त निराते तो निराकरण करने के लिए क्या प्रकार अपनाया जा रहा है तो कहते पूर्वपक्षी कृत्य इनको पूर्वपक्ष बना करके जो सांख्यादी सिद्धांत है उसे पूर्व और पूर्व का अर्थ होता है एक अधिकरण का अंग है ना छ अंगात्मक होता है षडअंगात्मक होता है अधिकरण वे छे अंग हैं अंग यानी अंश कौन कौन संगति तो अंतिम है तो क्रम से क्या होगा विषय संस है पूर्व सिद्धांत, फल, संगति, विषय संशय एक जोड़ा है त्रिक है ना? तीन है दो दो के जोड़े विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को, या सिद्धांत कहो और फल संगति तो उसमें से ये पूर्व पक्ष हा और फल भी यहाँ टीका में बताया जाता है ना इसलिए उसमें फल नहीं है जो श्लोक है उसमें तो फल को मिलकर के छ हो जा तो ये जो है अधिकरण उसका एक अंश पूर्व पक्ष भी है ना तो जो सांख्यादी का सिद्धांत है उसे ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों में पूर्व पक्ष बना करके उनका निराकरण किया जा रहा है पूर्व पक्षी के मत की आधारभूत जो वाक्याभास और युक्त्याभास हैं, उनका निराकरण किया जाएगा यह बताया जाएगा कि यह वाक्य प्रमाण नहीं है अपित वाक्याभास है यह सदयुक्ति नहीं है किंतु युक्त्या है उनमें सदोस्ता दिखाई जाएगी तो जब ये प्रमाण ही सिद्ध नहीं होंगे तो इनके आधार पर स्थापित किया गया जो सिद्धांत हैं चाहे वो प्रधान कारणवाद हो या परमाणु कारणवाद हो या शून्यवाद हो उनका आधार ही सदोष है, बाधित हो जाएगा अप्रमाण सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये जो वाक्याभास युक्त्याभास के आश्रय पर टिके हुए सिद्धांत हैं विप्रतिपत्तियां हैं वे भी जिज्ञासुके बुद्धि से निकल जाएगी और वेद प्रमाण केवल अद्वैत ब्रह्म कारणवाद ही है ये निश्चित हो जाएगा यह तो अभिप्राय है उपनिषदों से मात्र अद्वैत ब्रह्म को ही बताया जा रहा है यही तो सिद्ध करना है ब्रह्म सूत्र में अद्वैत ब्रह्म में ही समस्त उपनिषदों का तात्पर्य अवधारित करना है इसलिए इनको पूर्वपक्ष बना करके इनका निराकरण किया जा रहा है इनको दूर किया जा रहा है कि ये सद निश्चय नहीं है असद निश्चय है भ्रांतिया है ये बताया जा रहा है इसलिए बीच में लिखा एक वाक्य कि वेदांत ब्रह्मा वाक्या ब्रह्मावगति परत्वदर्शनाय जो उपनिषद वाक्य हैं, वेदांत यानी उपनिषद हैं और उपनिषद वाक्यों में ब्रह्मावगति परत्व दिखाने के लिए ये वाक्याभास और युक्त्याभास आधार पर टिके हुए सांख्यादी के मतों को पूर्व बना करके निराकरण किया जा रहा है पक्षी कृत्य निराकर तो व्यास जी बताएंगे आगे वाले सूत्र ग्रंथों में कि इन सांख्यादियों के द्वारा जिन उपनिषद वाक्यों के आधार पर तथा युक्तियों के आधार पर अपना मत बताया जा रहा है वे उपनिषद वाक्य वाक्य प्रमाण नहीं शब्द प्रमाण नहीं अपितु शब्द प्रमाण प्रमाणाभास है युक्ति प्रमाण नहीं अपितु युक्ति प्रमाण प्रमाणाभास है ये बताया जाएगा ना इसके लिए कौन सा वाक्य प्रमाण होगा कौन सा वाक्य प्रमाणाभास होगा कौन सी युक्ति सदयुक्ति होगी कौन सी युक्ति युक्तियाभास होगी निर्धारण करने के लिए बहुत आवश्यक होता है पद ज्ञान वाक्य ज्ञान और प्रमाण ज्ञान इसलिए आचार्यण का विशेषण है पद वाक्य प्रमाण ज्ञान आचार्यण सांख्यादियों के द्वारा अपने मत को संपुष्ट करने के लिए अंगीकृत वाक्य प्रमाण नहीं अपितु प्रमाणाभास है प्रमाण नहीं अपितु युक्तिआभास है ये वही बता सकता है जो स्वयं ठीक से पद क्य प्रमाण का अभिज्ञ है ज्ञाता है पद ज्ञान के लिए आवश्यक होता है व्याकरण शुद्ध रूप से पदार्थ को ठीक ठीक बताता है वेदों का स्थानीय व्याकरण इसलिए वेदों में प्रयुक्त जो पद है उनका ठीक ठीक अर्थ निर्णय जो वैयाकरण है वही कर सकता है अन्य नहीं और वो वो पदार्थ ज्ञान के लिए अपेक्षित व्याकरण अभिज्ञत्व भगवान व्यास में है ये बता रहा है पद ज्ञेन ये विशेषण और वाक्य कहा जाता है पद समूह को वाक्य तो होता है अनेक पदों का और अवांतर वाक्यों का परस्पर समन्वय करके बना हुआ एक महावाक्य पूरा प्रकरण जैसा होता है और उस प्रकरण का उपक्रम उपसार आदि तात्पर्य निर्धारक प्रमाण के आधार पर ठीक ठीक अर्थ निर्णय जो कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है वाक्यज्ञ मीमांसा को भी ठीक से जानते हैं जो जो पूर्व मीमांसा का न्याय है यानी अधिकरण है और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र के अधिकरण है इन अधिकरणों के द्वारा कर्मकांड मि पूर्व मीमांसा के अधिकरणों के द्वारा कर्म कांड के एक एक प्रकरण का एक एक अधिकरणों के द्वारा एक प्रकार से तात्पर्य अवधारण किया गया है और ज्ञान कांड के एक एक प्रकरण का अवधारण हुआ ब्रह्म सूत्र के एक एक अधिकरण से इसलिए और वो करते हैं व्यास जी तो व्यास जी को वाक्यज्ञ भी कहा जाता है पदज्ञ है वाक्यज्ञ हैं और प्रमाण का अर्थ होता है युक्ति तर्कशास्त्र और तर्कशास्त्र को भी अच्छी तरह से जानते हैं व्यास जी सदयुक्तियों को वेद मूलक युक्तियों को अच्छी तरह से जानते हैं कौन सी वेद मूलक है युक्ति कौन सी निर्मूल है जो वेद मूलक है उसे कहा जाता है युक्ति प्रमाण और जो वेद मूलक नहीं है उसे कहा जाता है युक्त्याभास युक्ति सदयुक्ति तथा युक्त्याभास का ठीक ठीक विवेक जिसको है उसे कहा जाता है प्रमाणज्ञ तो व्यास जी पदज्ञ है वाक्यज्ञ है और प्रमाणज्ञ है इसलिए इनमें यह सामर्थ्य है सांख्यादि के द्वारा अपने मत को पुष्ट करने के लिए जिन वाक्यों का आश्रय लिया जा रहा है वे वाक्य नहीं वाक्याभास है और जिन युक्तियों का आश्रय लिया जा रहा है वे प्रमाणभूता युक्तियां नहीं है अपितु युक्त्याभास है इसका निर्णय वही कर सकता है जो प्रमाणज्ञ हैं, वाक्यज्ञ हैं, पदज्ञ हैं। इसलिए व्यास जी को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि व्यास जी पद वाक्य प्रमाणज्ञ है तो पद वाक्य प्रमाण भगवान व्यास जी के द्वारा सांख्यादियों के इन वाक्याभास तथा युक्त्याभास को आश्रय बना करके बताए गए मतों को पूर्व पक्षी के रूप में रख करके निराकरण किया जा रहा है आगे वाले सूत्र ग्रंथ से और निराकरण करने का फल क्या होगा तत्त्व समन्वयात सूत्र से बताया गया समस्त उपनिषदों का अद्वैत ब्रह्म में समन्वय निर्बाध सिद्ध हो जाएगा निर्विरोध वो सिद्ध हो जाएगा और जब ये निश्चित होगा जिज्ञासु को कि उपनिषदे मात्र अद्वैत ब्रह्म में ही पर्यवसित है और किसी का वे प्रतिपादन नहीं करती है अद्वैत ब्रह्म को ही जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में बताती है विवर्तवाद में ये निश्चित होगा तो वेदांत का जो सिद्धांत है तद एक विषयनी बुद्धि हो जाएगी ना, और मात्र बुद्धि में यही सिद्धांत जिसके रहता है उसी को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरह ये जो वेदांत का सिद्धांत है करामलक वत संशयपर्य रहित अनुभव में आता है और थोड़ा भी कहीं दूसरे सिद्धांत में प्रामाण्य बुद्धि रही तो फिर ये साक्षात वेदांत सिद्धांत अनुभव में नहीं होगा साक्षात्कार नहीं होगा इसका जीवो ब्रह्मे वना पर रहिए सांख्यादी तो भेदवादी हैं, अनेक पुरुष मानते हैं और उनके सिद्धांत में भी प्रामान्य बुद्धि होगी तो जीव ब्रह्म का अभेद ये जो वेदांत सिद्धांत है ये दृढ़ता से अनुभव में नहीं आएगा इसमें कहीं ना इस अनुभव में कहीं ना कहीं शिथिलता रहेगी यदि भेद में भी प्राण्य बुद्धि रही तो इसलिए भेदवाद का निराकरण करना जरूरी है न ये यहाँ कहा कि तत्र पद वाक्य त्र पदवाक्य प्रमाण आचार्य वेदातवाक्या ब्रह्मावगतिपरवर्शनाय वाक्यास युक्त प्रतिपत पूर्वपक्षी निराक्रीयते इस वाक्य का अर्थ ध्यान में आया ना तो तत्र का अर्थ करते हैं टीकाकार इस वाक्य में जो पहला पद है ना तत्र इसका अर्थ कर रहे हैं कि वादी विवादे सती तत्र का अर्थ है तस्मिन सती और तस्मिन का अर्थ है वादियों का विवाद जिज्ञासु जगत के कारण को जानने की इच्छा से सांख्यों के पास गया तो सांख्य कहते हैं जगत का कारण प्रधान है कानाद कहते हैं कानाद के पास गया तो वो सांख्य झूठ बोलते हैं जगत का कारण प्रधान नहीं समु कारण परमाणु है और निमित्त कारण ईश्वर है शून्यवादियों के पास गया तो कहा कि वेदा वो सांख्य और वैशेक दोनों भी गलत बता रहे हैं जगत तो शून्य पर्यवसायी है ऐसा उपनिषद भी बताती है और युक्ति भी बताती है असद वाय उपनिषद वाक्य ही है और इस वाक्य से यह बताया गया कि यह जगत अपनी उत्पत्ति से पहले असत यानी शून्य था ऐसा कहते हैं और युक्ति भी बताती है कि जब दीप तेल समाप्त तो होने पर रहता नहीं है शून्य हो जाता है ऐसे सारा जगत भी एक निश्चित समय तक रहता है लेकिन उसका अंतिम पर्यवसान शून्य है ऐसी युक्तियां बताते हैं इसलिए शून्य ही तत्व है अभावान्त तो ही जगत है ये सब समझाएंगे इस प्रकार ये वादी विवादे सती वादियों का आपस में विवाद उपस्थित होने पर इस विवाद को मिटाना जरूरी है इस विवाद को हटाने के लिए ही उत्तर ग्रंथ का निर्माण पद वाक्य प्रमाण ज भगवान व्यास जी के द्वारा किया गया ये बताया जा रहा तो वादी विवादे सती इत पदवाक्य प्रमाण्ञे न इस विशेषण का अर्थ करते हैं टीकाकार व्याकरण मीमांसा न्यायनिधिवात् पदवाक्य प्रमाण्ञत्व कत व्याजी में द वाक्य प्रमाण्ञत्व क्यों है तो कहते हैं व्याजी निधि है निधि कहते हैं खान को एक प्रकार से खजाने को तो व्याजी के अंदर खजाना ही खजाना है लेकिन किसका खजाना है व्याकरण का मीमांसा का और न्याय का तो ये व्याकरण व्याकरण न्याय मीमांसा और न्याय के निधि होने से व्याकरण के निधि होने से पदज्ञ हैं मीमांसा के निधि होने से वाक्यज्ञ हैं और न्याय के यानी युक्ति के निधि होने से वो प्रमाणज्ञ है तो इसलिए कहा कि व्याकरण व्याकरणमीमसान्यायनिधिवात्पद्वाक्यप्रमाण्ञार्य ऊपर से, से जोड़ गेना अब दूसरा जो वाक्यम है तत्र त्रांख्या प्रधानमंत्री जगतः जगत इति मन्यमाना अहु। ये है इक्षित्य अधिकरण का पूर्व अभी तक तो लिखा ये पूरा जो अवशिष्ट ग्रंथ है चतुस्ूत्री के बाद वाला उसका निर्माण करने की क्या आवश्यकता है ये बताया अब एक एक अधिकरण कहीं एक अधिकरण है ना अवशिष्ट ग्रंथ में अभी तो केवल चार अधिकरण हुए हैं कुल मिलकर के एक सौ अधिकरण हैं तो चार ही तो हुए तो एक अधिकरण बचे हैं तो उनमें से ये इक्षित्य अधिकरण जो है इस इक्ष अधिकरण के पूर्व पक्ष के रूप में सांख्यो को बताया जा रहा है सौ अधिकरण में अधिकतर अधिकरणों में पूर्व पक्षी के रूप में सांख्य ही आएंगे कहीं कहीं दूसरे दूसरे भी आएंगे लेकिन अधिकतर अधिकरणों में सांख्य आते हैं तो इक्षित अधिकरण का अब पूर्व पक्ष दिखाया जा रहा है विषय तो है वेदांत तो समन्वय ही पूर्व बताया जा रहा है तत्र त्र इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अवतरण वाक्य को देखिए टीका में यजगत कारणम यजगत्ण तचेतन अचेतनम्षण से मुख्यगौनवाभ्या संशय पूर्वपक्षम आह तत्र इति तो विषय संशय अवतरण में टीकाकार बता करके पूर्व पक्ष को भाष्य में बताया जा रहा है अवतरण में टीकाकार बता रहे पूर्व पक्ष को विषय और संशय को और पूर्व पक्ष को बता रहे भाष्यकार पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य वाक्य के अवतरण में टीकाकार ने अवतरण लिखते हुए इस अधिकरण के विषय संशय को बताया जगत का कारण विषय है और जगत कारण को विषय बनाकर के संशय हुआ कि वह चेतन है कि अचेतन है आकाशवादि जगत का कारण जड़ है या चेतन है यह संशय हुआ तो जग, यद जगत कारणम तत चेतनम अचेतनम वा जो जगत का कारण है वह चेतन है कि जड़ है इस प्रकार का संशय है इति और संशय में हेतु क्या है संशय भी तो एक कार्य है अंतकरण की वृत्ति रूप है तो अंतकरण में यह संशयात्मिकावृत्ति उत्पन्न हुई क्यों जगत के कारण के जड़त्व चेतनत्व विषयक संशय वृत्ति अंतकरण में क्यों उत्पन्न हुई इस संशय का कारण क्या है वो कारण बताया जा रहा है क्षण से मुख्य गौण्वाभ्या संशयति सप्तमी हाँ? संशय सप्तमी सत... है ना वो सति सप्तमी तो संशय में हेतु है ये बता मुख्य गौण्वाभ्याण से मुख्य गौण्वीक्षण जगत कारण को ईक्षण कर्ता के रूप में बताया गया है जगत कारण में ईक्षण कहा गया है और ये ईक्षण यदि मुख्य होगा जगत के कारण का धर्म मुख्य होगा तब तो वो चेतन सिद्ध होगा क्योंकि ईक्षण ये चेतन का धर्म है ईक्षण कहते हैं संकल्प को एक प्रकार से तद क्षत बहुश्याम प्रजा के कारण ने ईक्षण किया यानी संकल्प किया कि मैं अनेक रूप हो जाऊं अनेक रूप से प्रगट हूं ऐसा एक क्षण किया ये उपनिषदों में आया तो जगत का जो कारण है उसे श्रुति ईक्षण करता बता रही है अब वो श्रुति के द्वारा जगत के कारण में बताया गया जो ईक्षण है वो मुख्य है कि गौण है यदि गौण होगा तो वो जड़ भी होता है जड़ भी सिद्ध होगा गौण रूप से तो जड़ में भी इक्शन हो सकता है अरे यदि मुख्य इक्शन मानेंगे तो चेतन मानना पड़ेगा भी। तो जो सांख्य है वे जगत का कारण मानते हैं जड़ प्रधान को और जड़ प्रधान जड़ होने से उसमें मुख्य इक्शन तो रहेगा नहीं इसलिए वे कहते हैं जो जगत के कारण में श्रुति ने ईक्षण बताया है वह मुख्य नहीं गौण है ऐसी उनकी मान्यता रहेगी और तद क्षित ये वाक्य जगत के कारण में मुख्य ईक्षण बता रहा है ऐसा कहेंगे वेदांती तो इस प्रकार ये तद ऐक्षित वाक्य के द्वारा जगत के कारण में बताए गए ईक्षण में गौणत्व मुख्यत्व की मान्यता हेतु है संशय में इसलिए संशय हो रहा है जो मानेंगे कि ईक्षण गौन है जगत के कारण में वो मानेंगे कि जगत का कारण जड़ ही है उनका यह निश्चय रहेगा वो पूर्व पक्ष होंगे और जो कहेंगे जगत के कारण में बताया गया तद्षित इस वाक्य के द्वारा ई मुख्य है तो फिर वो मुख्य ई का आश्रय चेतन होगा तो चेतन मानना पड़ेगा जगत के कारण को वेदांति कहते हैं मुख्य इक्शन बताया गया है इसलिए चेतन है जगत का कारण और सांख्य कहेंगे गौण है ई इसलिए जगत का कारण जड़ प्रधान ही है सदैव सौम्य इदम अग्रासित इस वाक्य के द्वारा बताया गया तदय क्षेत्र में तत् तो सत को लिया जाता है ना? तो जगत का कारण जो सत है उसने ईक्षण किया वह ईक्षण सांख्यों के अनुसार गौण है और गौण ईक्न करता सत पदार्थ सांख्यों का त्रिगुणात्मक प्रधान है ऐसा सांख्य कहते हैं तो इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद का छठ अध्याय सत शब्द से हमारे त्रिगुणात्मक जड़ प्रधान को ही जगत के कारण के रूप में प्रतिपादित कर रहा यह पूर्व पक्ष रहेगा और संशय का हेतु रहेगा जगत कारण में जड़त्व विषय संशय में हेतु रहेगा ईक्षण में गौणत्व और जगत कारण में चेतनत्व विषयक जो भी एक वृत्ति है संशय में उसका कारण होगा ई में मुख्यत्व इसलिए कहा यहाँ पर कि क्षण से मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशय सती इस प्रकार ई क्षण में गौणत्व मुख्यत्व को लेकर के संशय होने पर पूर्व पक्षम आह पूर्वपक्ष बताया जा रहा है वो पूर्व क्या है तो तत्र संख्या इत्यादि से वो पूर्व पक्षारा है इसका अवतरण लिखते हैं टीका अवतरण हो गया है मूल भाष्य है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण